जिज्ञासा सर्वज्ञता किसको कहते हैं समाधान सर्वज्ञता दो प्रकार की होती है जैसे स्वर्ण से हजारों भूषण बने हुए हैं उन प्रत्येक के नाम और रूप को अलग अलग जानना यह एक प्रकार की सर्वज्ञता है और केवल यह जानना कि यह स्वर्ण ही है इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है यह दूसरे प्रकार की सर्वज्ञता है यह मुख्य सर्वज्ञता है वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्यु के तेव सत्यम सभी घड़ों में एक मिट्टी ही है आकार और नाम वाचारंभ मात्र है और कोई वास्तविक उत्पत्ति नहीं है इस मृत्यु का रूप से सबको जानना ही मुख्य सर्वज्ञता है ईश्वर में यही सर्वज्ञता है एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की सर्वज्ञता का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ जाने या सबके मन की बात जाने यह तो अलग सिद्धि है इसका यहाँ कोई तात्पर्य नहीं है यहाँ तो मुख्य सर्वज्ञता में ही तात्पर्य है जिज्ञासा तीन अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुसुप्ति तो प्रसिद्ध है चौथी अवस्था कौन सी है समाधान ये तीन अवस्थाएं जिसमें भाषित हो रही है वही चौथी अवस्था है जब आप जागृत अवस्था में रहते हैं उस समय आपका नाम विश्व हो जाता है जब आप स्वप्न अवस्था में रहते हैं उस समय आपका नाम तेजस हो जाता है और जब सुश्रुष्टि में रहते हैं उस समय आपका नाम प्राग्ञ हो जाता है ये तीनों अवस्थाएं नैमित्तिक है जैसे किसी व्यक्ति का भोजन बनाने से पाचक नाम हो जाता है और पाठ करने से पाठक ये दोनों नाम नैमित्तिक है निमित्त न रहने पर नाम भी नहीं रहेंगे इसी प्रकार जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये अवस्थाएं भास में आपस में भाषित हो रही है जब इन तीनों अवस्थाओं से अलग होंगे तब आप ही शेष रहेंगे आपका स्वरूप ईश्वर हो जाएगा व्यापक हो जाएगा यही तुरय नाम वाली चौथी अवस्था है तीन की अपेक्षा से इसे चतुर्थ कहा है पर यह वन उन तीनों के समान कोई अवस्था नहीं है मांडुक्योपनिषद में पद्यते अनेन इति इति पद्यते जिनको साधन पाद माना है और चतुर्थ को साध्य ये तीनों चतुर्थ में कल्पित है इसे में पहुंचना है जिज्ञासा श्री गुरु पद न्योति सुमिरत दिव्य दृश्य ही होती यहाँ पर कहा है कि गुरु के पद नख से निकलने वाली ज्योति के स्मरण करने से साधक के हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है यहाँ नख ज्योति और दिव्य दृष्टि का क्या तात्पर्य है समाधान एक जगह तुलसीदास जी ने कहा है व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी एक सत चेतन घन व्यापक परमात्मा सब जीवों के हृदय में है ऐसे अविकारी परमात्मा के हृदय में रहते हुए भी जीव दुखी है इससे सिद्ध होता है कि कोई वस्तु आपके पास होने मात्र से आप सुखी नहीं हो सकते जब तक आपको उसका ज्ञान नहीं है ब्रह्म यदि अज्ञान का नाश करे तो सबका अज्ञान नष्ट हो जाना चाहिए आत्मा अज्ञान को नष्ट नहीं करता आत्मज्ञान ही अज्ञान को नष्ट करता है यहाँ शंका हो सकती है कि यदि जीव स्वयं ही ब्रह्म है तो फिर जानता क्यों नहीं इसका समाधान यह है कि जैसे दूसरे का मुख देखना हो तो नेत्र मात्र से ही काम चल जाता है पर यदि अपना मुख देखना हो तो नेत्र और दर्पण दोनों की आवश्यकता होती है ब्रह्म तो अपना स्वरूप है इसलिए उसको देखने के लिए दर्पण और नेत्र दोनों होने चाहिए नेत्र तो जीव के पास है पर इस माइक नेत्र से माया का पदार्थ ही दिखाई देता है जैसे स्वप्न के नेत्र से स्वप्न का पदार्थ ही दिखाई देता है परमेश्वर को देखने के लिए मनुष्य के पास नेत्र तो हैं परंतु वह बंद है दर्पण भी इसके पास है पर उस पर काई जमी हुई है काई विषय मुकुर मन लागी विषयों का सेवन करते करते मन रूपी दर्पण पर काई जम गई फिर कहा मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देख किम दीना अब यह नेत्रहीन और मलिन हृदय रूपी दर्पण वाला दीन हुआ अपना स्वरूप कैसे देखे यह विचार करना है कि नेत्र खोलने और काई हटाने का उपाय क्या है तब कहा श्री गुरुपद नख मनिगण ज्योति नाम निरूपण नाम जतन ते मंत्र जप और सत्संग ये ही काई मिटाने के उपाय हैं गुरुपद अर्थात गुरु के द्वारा प्रदत्त शब्द उसमें एक ज्योति है उस शब्द को जब शिष्य हृदय में धारण करता है तो उसकी दृष्टि ही बदल जाती है गुरु कहता है बेटा यह शरीर नाशवान है तुम्हारा कौन है इसका विचार करो जो श्वास चलाने वाला है नेत्र बनाने वाला है वह कौन है तब उसकी दृष्टि ही बदल जाती है गुरु की कृपा जिसने प्राप्त कर ली है उसकी जगत को देखने की दृष्टि ही अलग हो जाती है यही दिव्य दृष्टि है इसी दिव्य दृष्टि से परमेश्वर दर्शन होता है